श्री गुरु चरण में अनंत वो दंडवद नति ज्ञापन करते हुए हैं हमारी पूर्वजो जितना गुरु वर्ग है सबको के चरण में हार्दिक दंडवद नति ज्ञापन करते हुए हैं सभा में उपस्थित जितना सारे सन्यासी, ब्रह्मचारी सत्य बिन्दु मातृमंडली सबको को हार्दिक दंडवत नति ज्ञापन करते हुए सबको की अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ और हरि कीर्तन हरि संकीर्तन हरि कथा के द्वारा अपने को पवित्र करने का थोड़ा मौका मिला सत्संग का बहाने में ठाकुर जी के साथ संपर्क जोड़ने का एक व्यवस्था हो गया बड़ा आनंद की बात है वंदे गुरुपद्द्वंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदेता नंदसहोदित श्रीनंद नंदन बंदे राधि चरणोदय गोपीजन सयुत बिंदव मनोहर वंशाकृपा सिन्धुवश पतितान पाव्य वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगुंगंघयत गिरी यहांग बंदे परमाधव बृंदा तो सीदे वै पिया वै केशवश्च देवी सत्व नमो नमः नारायण नम नाराएन नमस्कृत नर चरतम देवी सरस्वती वैसम तू जो मुदीर संकेतनेथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्त गुरभक्तुक्त भक्ति प्रमदाख्य जगोदरण्यो दे सदाभव मवीश दूहम तेतास्पम शिव विरछि शरण्यम भीतातिहां पनतपालदीपूत वंदे महापुरश ते चरण स्तुस्त सुजक्ष्यं धर्मिष्ठ अर्जा जरण्यम मेघ दित्यपा बद वंदे महापुरश ते चरण <coughs> यखचंद मनी छटाया विस्फुतकू स्वदर्शी पूर्णागर सुसागरसारूर्ति साराधिका मदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनंदत गाधर शिव सदी गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण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 विषाबर द्विजर जुगध वंदे जगत करुणा करुणवता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे बागीस वदने लक्ष्मी से यस च्क्षसी यस्त हृदय संबित म भजे नमा गंगे तव पाद पकज सुरासुरबंद दिव्यूपम भुक्ति मुक्ति दासी न सदा नम गमणीयजटा कलापं गौरीर विभूषी तोम भागम नारायण प्रियमदापहार वरानसी पुपती भज विश्वनाथम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरेवृत्म मिछता भयम योगीनापुनिर्णी हरिर्ना की निवृत मनान मिक्षता जोगी नाम निप निर्णित हरिर्नामा कीतनम शिशीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहपाजी ने बताएं जिस वस्तु को हम देख नहीं पाते जिस वस्तु का साथ हमारा संबंध होना संभव नहीं है जितना हमारा फिनेंशियल पावर है मैन पावर मनी पावर जितना सारे हमारा ताकत है सारे ताकत इकट्ठा करके बाजी लगाने का बाद भी जो वस्तु हमको दर्शन नहीं देते जो वस्तु का बारे में जानकारी नहीं मिलते इस वस्तु का चरण में सारे अहंकार को समाप्त करके चरण में गिर जाना ही एकमात्र पथ है द ओनली वे ओपन बिफॉर यू एक ही रास्ता खुला है जो वस्तु को आप जान नहीं पाते जिसका अपार महिमा है इसके साथ क्षुद्र जीव कैसे संबंध बना है अनंत का स्वाद क्षुद्र जीव संबंध बना नहीं पाते संभव नहीं लेकिन संभव है अनंत के स्वाद, अनंत का अंग्रेजी माने होता है इन्फिनिटी लेकिन ये जर जगत के जितना सारे प्रोफेसर हैं, मैथमेटिक्स से प्रोफेसर हैं कैलकुलस करते हैं टेंस टू तो इन्फिनी टेंस टू तो जीरो ऑल देर कंसेप्शन जो ये सब कंसेप्शन ये लोगों अंदर में है मैथमेटिक्स करते हैं और बोलते भी हैं टेंस टू तो इन्फिनिटी टेंस टू तो जीरो लेकिन वास्तव विचार किया जाए तो ये अनंत ये इन्फिनेटी ए लोग खोद समझे नहीं कभी ऐसे तो मैथमेटिकल टर्म्स है बता दिए लेकिन दे कैन नॉट रियलाइज अनुभव का अंदर तेरा वो लोग उतारता नहीं क्या चीज है काल एक बात उठाया था काल नहीं तो परसों जागल को का दो लड़का को ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु गृह में भेजा गया और शिक्षा तरंग चरने का बाद दो लड़का वापस आया पिताजी का चरण में दंडवत किए और पिताजी ने बताया कि ब्रह्म तत्व तो तो कैसा अनुभव हुआ बताओ बड़े लड़का जो है बड़ा भारी चेष्टा किया प्रचेष्टा किया जैसे कि पिताजी को थोड़ा शास्त्रों का विचार पेश करके गुरु पिताजी का सामने ब्रह्मो तत्व के बारे हमारा क्या अनुभव है ये रखने का कोशिश किया लेकिन जगब को जी ने फटकार दिया उसको भले तू चुप हो जा इसके बाद छोटा लड़का को होता है अच्छा बेटा तुम बताओ तो ब्रह्मतत्व तो कैसा अनुभव हुआ वो तो कुछ भाषा में उसका आना संभव नहीं वो बोलने गया लेकिन बात जो है उसका अंदर में रह गया बोलने की ये प्रयास प्रचेष्टा करते हैं लेकिन कैसे कैसे हो गया उसका अनुभव आंखें बड़े बड़े करके और देखते रह गए पिताजी का चरण बहुत समय बाद पिताजी ने बताए हां यह समझे हैं छोटे लड़का जो है ब्रह्म तत्व तो क्या चीज है ये समझे हैं और अनुभव में थोड़ा आया है ये तो इन्फिनिटी अनंत है ये समझे हैं इसलिए वाक्य के द्वारा इसका प्रकाशित करना इसके लिए संभव नहीं हो पाता ऐसा जिसका बारे में बताया था यतो वाचो निवर्तन त्य अप्रप मनोसा सहो मेटेरियल माइंड मेटेरियल कंसेप्शन मेटेरियल वाक्यो जितना सारे शिक्षा आपने आज तक प्राप्त किए इसके द्वारा ये अपराकित तत्व ये आपको जाना संभव नहीं है असंभव है शिलो पोपा जी ने इसलिए बताएं, जे अनंत का स्वाद आपका संबंध जोड़ने का एक ही रास्ता है वो है अपराखित शब्द ब्रह्मों का सहारा ले लो अपराजित शब्द ब्रह्मों का सहारा ले लो तो धीरे धीरे आप पहुंच जाओगे के शब्द ब्रह्मो कहा मिलेगा भले गुरु वैष्णव का चरण में आश्रय लेने से तो आपको के शब्द ब्रह्मो का अनुभव होगा आप बोल सकते हो क्योंकि क्यों महाराज हम हम किताब खरीद लेंगे बाजार में तो किताब मिलता है भागवत आदि सब खरीद लेंगे हम पढ़ लेंगे लेकिन विचार ये है अपरागिक जगत का साथ संबंध जोड़ने का एक ही रास्ता ही वो है कान एक ओरल ओवरऑल रिसिप्शन के द्वारा अपरागिक जगत का विषय वस्तु का परिचय हो सकता है दूसरे कोई इंद्रिया जो हैं ये सकेगा नहीं कानों के द्वारा अपरागिक जगत का वाते सुनते रहो गुरु वैष्णव का मुखारविंद से सुनते सुनते आपका हृदय में परिवर्तन आ जाएगा और धीरे धीरे आपको अनुभव में उतार देंगे संभव होगा भागवत का श्लोक है ये स एश दर्वात्म आश्रित पदम यदि निर्वलीकम ते दुस्तरा मत तरंत चेव मायम नौ ममाहु मीति सौ सिल भक्षे कुत्ता बिल्ली खाने वाला ये जो शरीर है जिसम है जिस शरीर के ऊपर आपका बड़ा भारी अभिमान है ये शरीर रहने वाला नहीं है किसी भी हालत से ये कुत्ता बिल्ली खाने वाला जो शरीर है इसका अंदर में जो अभिमान विरासते हैं इसके द्वारा अपरागित जगत का कथा कथा सुनने का कोई रास्ता नहीं खुलेगा अक्सर पोहपात बोलते थे वो सिद्धांतों का बारे में सुनेगा पहले ये सब शास्त्रों का विचार उसको सुनाया जाएगा पहले उसको उसका कान को तैयारी होने दो पहले उसका कान को तैयारी होने दो पहले वो कथा सुनते रहे उसके बाद स्पेशल सिद्धांत तो अपरागिक जगत का सारे उसको बताया जाएगा बाद में उसका काम तैयारी हुए काम तैयारी होने का मतलब है जन्म होने का बाद जितना सारे प्राकृत शब्दों आपका कानों में आया है सारे आपका बंधन की कारण है अपराकित जगत का शब्दों सुनने के लिए गुरु वैष्णव का चरण में जाना पड़ेगा गुरु वैष्णव का चरण का कीपा हो जाए उसके बाद जब हरि नाम देंगे भगवान का नाम सुनाएंगे उसके बाद आत्मसमर्पण के द्वारा आपका अपराग जगत का वाणी सुनने का अधिकार हो जाएगा पहले नहीं होता है जब ही कोई बच्चा पैदा हुआ है इनके जितना सारे सेंस ऑर्गन है जन्म का साथ साथ एक साथ सारे इनका जो सेंस ऑर्गन इंद्रिया है ये इफेक्टिव अवस्था में पहुंचता नहीं पहले पहुंचता है कान पहले खोलता है कान बच्चा को जब अभी अभिभूषिष्ट हुआ है या तो दस दिन हुआ पांच दिन हुआ इसको ऐसा करके आवाज दो तो जहां से आवाज आ रहा है उस तरफ देखेगा कहां से आवाज आ रहा है ये जो साउंड सिग्नल है ये पहले आता है और गुरु वैष्णव भी इसलिए भगवान भी व्यवस्था रखे हैं जे ये कानों में ही अपरागिक जगत का जो शब्द ब्रह्मो का परिचय दीक्षा के द्वारा सब कुछ अपना संस्कार आदि सब बदल जाते हैं दीक्षा शब्दों का अर्थ तो है दिव्य ज्ञान यतोद्या कुर्यात पापस्व संशयम अनंत काल की पापराशि को जलाके के हृदय में दिव्य ज्ञान का उन्मिलन कर देते हैं तो यह दिव्य ज्ञान है वह बात बताते हैं इसका दिखा हुआ है लेकिन दिव्य ज्ञान नहीं हुआ है कैसा दिखा हुआ है वह बात पूछते हैं यह बोलते हैं इसका दिखा हो गया बहुत दिन हुआ लेकिन दीखा का बाद भी इसका अंदर में दिव्य ज्ञान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अपराकित ज्ञान पैदा नहीं हुआ ये कैसे दिखा हुआ है कैसा दिखा हुआ है इसीलिए शास्त्र में में चुम्हे बताए दिखा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम एक सुंदर कहानी बताएंगे कहानी नहीं यह एकदम वास्तव कथा आपको समझ में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ योर इंक्लेनेशन डिंग टू द डिग्री ऑफ यू इंक्लेनेशन एंड टू द लोटस पीट ऑफ युपात पद्म गुरुचरण में मतलब वैष्णव चरण में एक ही है सिद्ध होता है गुरुचरण में आत्मनिवेदन शरणागति के द्वारा सिद्ध होता है वैष्णव चरण में एक ही तत्व है बंदे गुरुपद द्वंदम भक्त बिंद समित गुरु तत्व में प्रतिष्ठित ना हो उसके तो लिए भजन करना संभव नहीं क्या बात बताए थे अभी अभी एक सेकेंड पहले उसके पहले अपरागी शब्द ब्रह्मों का सहारा लेना जरूरी है आश्रय लोहिया भजे तारे कृष्ण नहीं तेजे आर सब मरे अकारण। आश्रय लेना मतलब सेल्टा लेना आश्रय लेना परिपूर्ण रूप से आज किसी को पूछो आश्रय लेने का मतलब क्या है कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा जैसा अनुभव हुआ है आश्रय लेने का मतलब क्या है किस किस्म का आश्रय लेने का बारे में इधर बताया गया आश्रय तो बहु आदमी लेते हैं एक बेटी या नानी का शादी हो जाए स्वामी अपना पति देवता के चरण में आश्रय लिया कोई देश का साथ दूसरे देश का लड़ाई लग गया तो वहां से आदमी जाके आ, रिफ्यूजी ओ शरणार्थी दूसरे देश में आकर बोले हमको शरण में आया हम आप बचा लो हमको किसी ने मारने आया है किसी को उन्होंने एक ताकतदार आदमी का सामने किया वाल हमको बचाओ देखो हमको मार रहा है उपनिषद में है सारे कहानी कौतर और बाज बाज जानते हो ये दोनों स्वरूप बना लिया इंद्रो और वरुण उसके बाद उसी नदेश की राजा को परीक्षा करने के लिए आए वो उसको धाव पीछे कर रहा है वो डर के मारे आके कौतर क्या किया उसी नर्देश का राजा का गुदी में पड़ गया बोले क्या हुआ कहाँ से आया ये कौतर बोले महाराज हमको बचा लो हमको खा जाएगा मारेगा तो उसी ने को राजा बोला ये देखो ये हमारा शरण में आया तो इसके बचाना हमारा धर्म होता है इसको मारो मत बोले महाराज ये हमारा खाना है आपका खाना आपका सामने से छीन लिया जाए तो आपका हालत कैसा होगा बहुत दिन से मैं भूखा हूं आपको ये पाप लगेगा बोले महाराज ये तो पाप लगेगा जरूर लेकिन जो शरणागत हुआ है हम राजा है हमारा क्षत्रिय धर्म है शरणागत को रक्षा करना शरणागत पालक है हम हम करेंगे आपको जो मर्जी करो लेकिन आपका सामने एक विनती है आप अगर इसका मांस इसका जो मांस खाना चाहते हो ये छोड़ दो हम आपको दूसरा मांस दे देंगे आप जो इसका मांस खाना चाहते हो आपको तो पेट ही भरना है और क्या आपको तो पेट भरना है तो आपको एक काम करेंगे हम दूसरा मांस दे देंगे बोला दूसरा मांस तो हम नहीं लेंगे तो एक काम करे हमारा शरीर का जो मांस है ये हम दे देंगे बोला ठीक है चलो दे दो तो अपना तरवाल को लिया अपना जांग ये जो यहां से एक एक करके मास को उतार के दे रहे हैं बोले देखो एक कबर का जो वो वोजन वो है इसका बैलेंस करके देना हाँ ये थोड़ा सा कम नहीं लेगा बोले ये तो छोटा मोटा बात है कूतर का कितना वजन हो सकता हम दे देंगे कोई बात नहीं कवतर तो छोटा है कब का वजन कितना है हम दे देंगे कवतर को, को एक बैलेंस दड़ी पल्ला में एक एक जगह उसको तुला में एक धर लिया और दूसरे तुला में दूसरे तुला का जो दूसरा जो पात्र है उसमें एक एक करके अपना मांस को काट काट कर, वो पात्र में रखना शुरू कर दिया लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है इतना मास देने का बाद भी वो कवतर का साथ बैलेंस नहीं हुआ कौतर भारी पर गया वो तो रह गए उसी नए का राजा को सामान्य नहीं है वो बोले हमको तो आश्चर्य लग रहा है जरूर किसी ने मेरे को परीक्षा करने के लिए आया है ठीक से बताओ आप मेरे को वंचित मत करना आप कौन हो उसके बाद परिचय दिया उसी देश को राजा राजा को कि हम ये हैं और वो ए हैं आपको परीक्षा करने के लिए आया है ये है परीक्षा हमारा ये जो आश्रय लिया भाजे तारे कृष्ण नहीं था जी ये जो चर्चा हो रहा था इसमें समाज संसार में देखो तरह तरह का आश्रय लेने का बात पैदा हो जाएगा जैसे हम बोला एक देश के साथ दूसरे देश का लड़ाई लग गया तो रिफ्यूजी आ गया शरणार्थी आ गया इंडियन गवर्नमेंट को प्रार्थना किए पश्चिम पूर्व पाकिस्तान से आदमी आया पश्चिम पाकिस्तान उसका पर चढ़ाई कर दिया और बोले हमको मार रहा है बचाओ तो इंडियन गवर्नमेंट में बोला ठीक है खुला है दरवाजा आ जाओ अब आपको रक्षा करेंगे अलीपुर द्वार आदि सब गेट खोल दिया और सब शरवार्थी आने लगे हाहाकार मच गया और खाना पीना सब कुछ रिफ्यूजी को दवा कराए सब कुछ व्यवस्था कराए लेकिन एक बात बताओ जब युद्ध समाप्त तो हो गया सारे समाप्त तो हो गया वो शरणार्थी जो आए थे अपना अपना देश में चले जाएंगे या तो किसी का मन लग गया हमारा तो देश में कुछ नहीं था आ, इसी देश में ही रह जाए इसका आवासन भी दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने भोपाल का आसपास एमपी में नैनीताल बहुत जगह दिए हैं बंगला में भी दिए हैं लेकिन मेरा क्वेश्चन है एक तात्कालिक शरणागति ये जो शरणागत हुआ ये तात्कालिक शरणागति है ये पार्मान शरणागति नहीं है लेकिन गुरु वैष्णव का चरण में जो शरणागति का प्रश्न पैदा होता है ये इस किस्म का शरणागति नहीं है यहां तक कि जहां में हम बैठे हुए हैं ये हरिद्वार क्षेत्रों शंकर भगवान की शंकराचार्यों का दर्शन के मुताबिक गुरु तत्व का चर्चा करना शुरू कर दे सारे उठकर चले जाएंगे बोले महाराज हमको ऐसा गुरु नहीं चाहिए करेंगे अगर समय आएगा तो दो चार दिन दस दिन और है शंकर जी का आचार्य जी का दर्शन में गुरु ग्रहण करने का जो अनुभव होता है हमको गुरु ग्रहण करना चाहिए ये गुरु गुरु ग्रहण का जो मामला है और गुरु बोल के जिसको ग्रहण किए हैं और गुरु ग्रहण का जो तात्पर्य है इसको एक एक करके इसका एक एक दर्शन को आपको दिखाए तो हंस आप उठ के चले जाओगे क्यों वहां तात्कालिक गुरु गुरु गोहन करने का बात आता है जब वो स्वयं ही ब्रह्म बन जाए तो गुरु किस काम की है फेंक दो गुरु जब स्वयं ब्रह्म बन गया जीवो ब्रह्म ही बना पा रहा जीव ब्रह्म बन गया अहम ब्रह्म बनने के लिए कुछ हेल्प आई नीड सब इंस्ट्रूमेंट दैट्स वाई आई टूकू द लोटस फी जब गुरु जी ना no need because I am myself Brahma। हमारा अनुभव हो गया अब फेंक दो गुरु जी लेकिन वैष्णव समाज में गुरु तत्व तो ऐसा नहीं है हम गुरु तत्व तो का बारे में चर्चा करने नहीं बैठे प्रासंगिक बात आ गया तो हम थोड़ा बहुत चर्चा कर दिया बाद में करेंगे तो इसमें वैष्णव समाज में जो गुरु गोहन करने का गुरु चरण में शरणागति ले शरणागत होने का जो व्यवस्था है इसमें गुरु को फेंक देने का कोई व्यवस्था नहीं गुरु का साथ शिष्य का नित्य संबंध है दिव्य ज्ञान दीदे जी जन्मे जन्मे जन्म प्रभु से है दिव्य ज्ञान जिससे प्राप्त हुआ वो तो मेरा जन्म जन्म का प्रभु है ये लेके भी बहुत भारे उठपटांग होता है महाराज कोई पूछना करते है महाराज आप तो सिलसिला भक्ति प्रमोदपुरी विषय में गुरु महा जी का चरण में लिए क्या अगले जन्म में यही गुरुदेव आपको थे हमें आपका कहने का क्या मतलब है क्या बोलना चाहते हो ना ये साफा है ये जो भक्ति प्रमोदी यही की पिछले जन्म में थे हमारे इसमें क्या डाउट आपको? है आपको हमारा ख्याल से आपको गुरु तत्व का अनुभव नहीं हुआ इसलिए आप ये क्वेश्चन आप हमारा सामने रख दिए अगर गुरु तत्व का अनुभव होता तो आपके ये क्वेश्चन नहीं आता आकर गुरु तत्व तो बल्लाव जी है बलराम इनसे सारे गुरु जी आता है हमारा गुरु जी बलराम का बल्लाव जी का साथ तो अभिन्न है इसका अनुभव आपको हुआ नहीं इसलिए ऐसा ऐसा प्रश्न कर दीजिए मेटेरियल क्वेश्चन इट्स नॉट एक्चुअल स्पिरिचुअल क्वेश्चन दे नॉट एट ऑल रियालाइज गुरु तत्व तो ये मायावादी संप्रदाय में शंकर संप्रदाय में गुरु ग्रहण करने का जो व्यवस्था ये भी बड़े हास्यास्पद है ये संप्रदाय में भी गुरु पंचक का पूजन होता है गुरुतिथि में बैस पंचक का पूजन होता है बैस पंचक और वैष्णव समाज में भी होता है वहाँ पंचक पूजन जो हो उसमें कोई सार नहीं है क्योंकि तुमने पहले ही जो बैस पंचक का तुमने व्यवस्था किए हो तुमने तो पहले ही बैसदीप को वो बैसदीप जी बेकार है इसका कोई सिद्धांत ठीक नहीं है बैस भ्रांत बोली उठाई लो बीवार बैसदेव जी ही ऑलरेडी मिसलेड बैसदेव जी खोद ही स्वयं भ्रांत है और महाराज जो बैस स्वयं भंत है उसको हम पूजा करें तो कपट पूजा हो गया बैस पंचक करे तो ये तो कपट पूजा हो गया हमने एक तरफ बोले हमारा गुरुजी बेकार है बेफालतू और गुरुजी का आविर्भाव तिथि में हमने पूजा करने के लिए बड़ा भारी पुष्पो लाके उसके चरण में दिया ये तो कपट भाव हुआ ये तो वास्तव नहीं हुआ जो भी है आश्रय लेने का मतलब है वास्तव आश्रय लेना मतलब इसमें अपना दिल का अंदर में जितना सारा अभिमान जो कुछ भी है सब कोई को सब कुछ गुरुचरण में समर्पित करने का बाद संपूर्ण फ्री हो जाओ सो लॉन्ग यू आर गोइंग टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी देन अल्टीमेटली यू कैन नॉट भी एक्सेप्ट किसी वस्तु को संभालने के लिए बोले गुरुजी लीगल गुरुजी हमारा लीगल मैटर समझते नहीं ये हमको समझना पड़ेगा गुरुजी स्पिरिचुअल मैटर समझते हैं गुरुजी जी को ऐसा बोल के क्या फायदा तो गुरुदर्शन हुआ नहीं कंप्लीट गुरुदर्शन का मतलब है गुरु गुरु अनंत हरि अनंत हरि रूप अनंत अनंत जो है वही तो अनंत देवी तो गुरु रूप में आए हैं तो गुरु को भी फिनाइट और उसका पावर ये आपका अंदर में आ गया तो गुरुदर्शन बेकार हो गया कोई कामयाब नहीं होंगे आश्रय लेने का बारे में एक उदाहरण हम दे दे आपको ताकि भागवत धर्मों में भागवत धर्मों का चर्चा चल रहा है उसमें आश्रय लेना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इसका बारे में बताना जरूरी है देखो अचानक फ्लैड आ गया इतना बड़ा फ्लैड आ गया को आपको रुकना मुश्किल है क्योंकि बैरेज जो है बैरेज दामोदर वैली जो उसमें जो बैरेज है वो एकदम एक गेट पूरा फ्रैक्चर हो गया डीवीसी ये जो एकदम खराब हो गया उसका बाद पानी कंट्रोलिंग नहीं हो रहा है पूरा पानी निकल रहा है अब कैसे कंट्रोल किया जाए व्यवस्था है नहीं पूरा गांव के गांव शहर के शहर पानी के अंदर जा रहा है मैया बच्चा लेके सोए हुए हैं बच्चा बहके जा रहे हैं भोजन का थाली लेके बैठे हैं कि भोजन का थाली बहके जा रहा है, सारे स्वामी जा रहे है पुत्र जा रहा है कोई किसको क्या बचाए? देखे हुए ऐसा हालत मुर्शिदाबाद में हुआ था दो साल का बन्ना में बच्चा माता जी सामने बच्चा जा रहा है कुछ करने का है नहीं इतना कारंट है भोजन में बैठे भोजन के थला जा रहा है सोया हुआ है पता भी नहीं है कहां से पानी आ गया एकदम फास्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर मैंने चला गया का, क्या करे उसमें उदाहरण समझ लो इसमें आपको अकेला आएगा उसमें समझो कि आप जैसा एक आदमी पानी में बहते जा रहे हो कोई बचाने वाला नहीं है ऐसा स्थिति में आप फंस गया अब पानी में आप कारेंट में आप जा रहे हो अचानक आप चिल्ला रहे हो बचाओ करके लेकिन कौन बचावे लेकिन ठाकुर जी का ऐसा करुणा है ये अचानक आप जाते जाते पानी से जाते जाते एक बैनियन ट्री बटभिक्खो जो है उसका जो झूड़ी है उस पर से लटकते रहते हैं जो उसका सीकर उसका साथ आपका बॉडी का कॉन्टेक्ट हो गया वो अचानक उसको पकड़ लिया जैसा अंग्रेजी में एक बात है अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट ए स्ट्रॉ और तुरंत उसको पकड़ लिया अब पकड़ने का बाद उसको पकड़ने का बाद ऐसा क्या हुआ पकड़ने का बाद ऐसा हुआ को धीरे धीरे क्या है उसको ऊपर में जो है धीरे धीरे इसको का डाल में चढ़ गया उसको ऊपर चढ़ गया कौन है क्या क्या वाई यू आर अटेंशन इज डाइवर्टेड क्या हुआ क्या कौन बुला रहे जाओ बुला रहे तो जाओ अरे कथा में डिस्टर्बेंस अच्छा नहीं लगता हमको तो उसमें क्या हुआ पानी में बहते जाते जाते आपका ऐसा मैला तागिया को आप पकड़ लिया उसको और धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया वृक्ष का ऊपर और कारेंट चल रहा है लेकिन आप अभी बच गया यू आर सेफ नाउ उसके बाद हेली हेलीकॉप्टर आए कुछ भी आए आपको बचाने की व्यवस्था हो जाएगा तो जैसे डूबने का टाइम ने मरने का समय जैसे आपने ये जो वेनियन ट्री वट वृक्षों को सहारा लिया था ये इसका अनुभव कर लो संसार का जो कारण चल रहा है संसार का जो दाबानल संसारो दावा नोको त्रय घनो घन अत्यम संसार का जो दाबानल है संसार का जो फ्लाड है ये चल रहा है इसमें ये कारण में बचने का कोई रास्ता नहीं एक रास्ता है गुरु वैष्णव का चरण में शरणागत हो जाए वो भी भागवत में बताया गया ध्यातो अनुमोदितो है ना है ये सब सारे ध्यान करे के अनुमदन कर लिया कुछ भी कर लिया भागवत धर्मों को तो उसका और कोई चिंता नहीं है भागवत धर्मों को अगर थोड़ा बहुत भी आश्रय कर लिया तो काफी एकदम परिपूर्ण आश्रय ले तो उसमें कोई चिंता ही है, है नहीं धावन निमिल्लो व नेत्रे न स्कॉलित न पतित इहो जानो अस्थाय नरो न प्रमाद्य कह चित जिसो आश्रय करने का बाद और आपका चिंता करने का कोई बात ही नहीं आता अब जाओगे कर्मकांडी का ऊपर आपका अटेंशन नहीं रहा बहुत सारे कर्तव्य कर्म आपका छूट गया स्टिल देर इज नो प्रॉब्लम उसके बाद भी आपका कोई चिंतन नहीं है क्यों आप भागवत धर्म का आश्रय लियो इसमें आपका चिंता करने का विषय नहीं है लेकिन ये गुरु वैष्णव चरण में आश्रय लेने का सात सात जो कंडीशन बताए भागवत का जो श्लोक हमने उठाए थे पहला वाला श्लोक का चर्चा होते रहेगा अगले दिन भी हो पाएगा जे श्याम सै श्याम स एस दिसका अपार अनंत देव का करुणा हुआ है दा तो निर्वलिक हम सर्वा सर्वात्मित्व पद और निर्वलिक दो शब्दों का ऊपर ध्यान देना सर्वात्मित्व पद होने का मतलब है निर्वलिक होना और निर्वलिक होने से साथ साथ ही सर्वात्म आश्रित्व पद सेटिस्फाई हो जाए जाय लाइक मैथमेटिक्स में कोई स्ट्रेट लाइन ये पॉइंट से गया जाके उसी पॉइंट के साथ सेटिस्फाइड हो गया समझा मेरा बात मैथमेटिक्स में होता है तो जब सर्वात्म अस्त्रित्व पद हो गया तो उसका निर्बलिक भाव जरूर है और निर्बलिक भाव आ गया तो सर्वात्म अस्त्रित्व पद हो गया भागवत धर्म में हरि कीर्तन में हरि कथा में प्रविष्ट होने के लिए जो सब गुनावली चाहिए उसमें पहला एक ही गुनावली है सर्वात्म आश्रित्व उसके बाद हृदय में जो दैन पैदा हो जाएगा ये सोचने का बाहर है जैसे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी श्री चैतन्य चरितम तो में सुंदर रूप से बताते हैं वैगुण्य कीट कलितो पैशुन ब्रौन पुरितो दयनार नीमग्न हम श्री चैतन्य वैधमाश्रय यही तो हुआ ना गुरु वैष्णव चरण में चौतन वैद्य मश्रय चौतन देव साक्षात पार अखिलेश्वर हम जानते हैं फिर भी कलिकाले साधु पा कठिन जानिया साधु गुरु रूपे कृष्ण आइला नदिया जगदानंद पंडित ने बता कलिकाल में वास्तव साधु मिला सचमुच कठिन है नहीं है ये नहीं बता सकता है लेकिन साधु का जो लक्षण है जो भाव है आम आदमी उसको टैली मिला नहीं सकते संभव नहीं क्योंकि इतना जानते नहीं उसका लक्षण के बारे में उतना जानकारी है नहीं एक लक्षण ये है कि अनर्गल इसको हरिकीर्तन हरिकथा में रुचि नाम गाने सदा रुचि बाकी सब लक्षण हम बाद में बताएंगे दो दस दिन अभी भी है चौरचा फैल जाएगा दूसरा वो चले जाए तो इसमें ये जो बताए कृष्णदास को विराज गोस्वामी जी ने जो बताए सुंदर क्या बताए बैया वैगन नीट कलितो पैषण ब्रौन परितो दिनार ना नमक निमग्न हम सही चैतन्य वैद्य महाश्रय श्री चैतन्य नामक बैद्यो क्योंकि ये तो साधु का बेस बना के आए हैं, है तो भगवान लेकिन बना के आए साधु का बेस और तमाम जगतवासियों के लिए एक कृपा का तोहफा जो कृपा सोच भी नहीं सकते बद्ध जीव वो ला के सामने रख दिए जो मनुष्य समाज का चिंता का बाहर है आदमी का जो बुद्धि है इसमें कोई अनुदान मांगे महाराज हमको ये अनुदान दे दो ये भिक्षा दे दो ये दान दे दो उसके लिए तो विचार होना चाहिए तो चैतन्य महापौर जो दान दक्षिणा देने के लिए आए उस विचार तक पहुंच नहीं पाएगा मानव का जो बुद्धि है जो कैपेसिटी है चैतन्य महापौर जिस दान देने के लिए आए हैं उसको मांगने का भी उसका अधिकार नहीं होता कैसे हो? तो जानते ही नहीं क्या चीज देने के लिए बता क्या चीज देने के लिए आए इसलिए तो रूपों को सही पात्र लिख दिया नमो महावाद न्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते थे कृष्णा कृष्ण चैतन नाम ने गौरव तीश ना जो सौरू गोसाई जी और सारे श्लोक सुंदर श्लोक बताए इसका गौर पूर्णिमा में हमने व्याख्या किए थे पहले उधर हेलो दुनित तो खेदया विशोदया प्रत मिलो दमोदया इत्यादि सम्म विव रसोदया चित्तर शशद भक्ति विनोदया इत्यादि श्लोक का व्याख्या हुआ था जो दान मनुष्यो समाज मांग नहीं सकते करुणा करके वो चीज को दान देने के लिए आए हैं चैतन्य महाप्रभु द्राद। कृष्णदास को विराज गोस्वामी जी का ये जो चैतन्य चैतान तो का जो विचार है यही वास्तव स्वरणागत भक्तों का विचार है जो बैगन कीट कलितो पैसन व्रोण परितो हमारा अंदर में दुर्गुण का खजाना है हम हम दुर्गुण का खजाना है हमारा अंतकरण जैसे हमारा रियल सेल्फ अंतकरण को जैसे आपका किताब बहुत दिन से रख दिया पच्चीस साल हो गया लेकिन कीरे ने वो किताब को खा लिया एक एक पन्ना को खाता है ना किरे ने किताब को खा लिया इस स्थिति में ये किताब पढ़ने का लायक नहीं है किताब को हाथ में लिया देखे महाराज शारीरिक कीरे ने सारे किताब को खा लिया पन्ना पन्ना कुछ लिखाई दिखाई नहीं पड़ता तो ऐसा कि सुनाथ कुबिराज उस समय दैन्यो बहुत एकदम दैन्यो होकर बता रहे हैं कि बैगुण कीट कलित हो हमारा दुर्गुण हमारा जितना सारे दुर्गुण है कीरे का मापिक हमारा अंतकरण को खा लिया है अब कैसे जिए अब पैशुनो ब्रोणो पीड़ित तो। पशु बुद्धि है हमारे अंदर में पार्शिक बुद्धि है है ना मनुष्य समाज जिस घटिया कम कर सकता है मनुष्य समाज जिस लेवल तक उतार सकता है एक पशु इतना लेवल से उतार नहीं सकता पशु इतना घटिया कम नहीं कर सकता एक आदमी अगर चाहे तो हम उतर जाए खराब काम करे तो इतना खराब काम करे तो एक पशु भी उस स्थिति पर जा नहीं सकता नॉट पॉसिबल अगर ये मनुष्य समाज विचार करे तो देखा जाएगा इसका अंदर में जितना सारे समस्या चल रहा है इस समस्या का कोई समाधान नहीं है कोई समाधान कोई समाधान है नहीं जगत में जितना सारे टेंशन फैले हुए हैं जितना सारे लड़ाई चल रहा है, बोलो किसने किसी का हिम्मत है उसको रोक सका वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन हुआ विश्व शांति संस्था हुआ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुआ लेकिन ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपका हेल्थ को बचा सके ये वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन आपका शांति को दे सके आपका अंदर में जो शांति खो गया वो दे सके भले महाराज कैसे दे सके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो चेयरमैन है उसको बुलाओ डॉक्टर ने बोलेगा उसका अंदर में दस बीमारी है शुगर है हाइपरसर है बहुत सारे उसका बीमारी है वो तो खुद का ही बीमारी है उसका खुद खुद का फिजिकल जो उसका जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है और दूसरे का हेल्थ क्या करे और वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन का जो चेयरमैन बना है उसका देखो घर का वो बीबी दूसरे पुरुष का साथ जा रहा है और बच्चा भी दूसरे पुरुष का बात उसका खुद का घर में कोई शांति नहीं वो वर्ल्ड का पीस करने जा रहा है वानी पहले तुम अपने को शांति करो तुम्हारा अपना अंदर में जो बेचैनी है उसको हटाओ पहले हम देखे करके दिखाओ बहुत सारे आदमी साधु भी बनते हैं लेकिन अपना अंदर में जो बेचैनी है नहीं, हटता नहीं कैसे हटेगा यह मैथमेटिक्स समापिक फॉर्मूला है ये कंडीशन फुलफिल हुआ तो कंडीशन फुलफिल होगा ये नहीं हुआ तो नहीं होगा संभव नहीं कंडीशन फुलफिल होना संभव नहीं होता क्यों स्वर्णागति में गलत है वास्तव शरणागति है नहीं तो कैसे होगा तो ऐसे देखा जाए कि तमाम दुनिया का जो समस्या है ये भागवत धर्म का जाजन किया जाए तो इसके द्वारा समाधान हो अब भागवत धर्म में मूली है जिसका बारे में हम पहली शुरुआत में बताए थे कौन सी श्लोक बताए थे एत निवृत्त मान मिच्छता जोगी नाम निपुनिर्णितम हरिर्मा की भले एक बात तो एक ही है भागवत धर्म में कथा संकीर्तन करो भगवान का गुणगान करो भक्त का गुणगान करो यही तो है ना तमाम भागवत विचार करो उसमें क्या है तमाम भागवत में क्या है एक एक श्लोक को देखो तो एक संत महात्मा दूसरे का पास कीर्तन कर रहा है चतुस्सन कितन कर रहा है नारद जी कर रहा है शिव जी महाराज कितन कर रहा है मित्रमणि कितन कर बिदुर जी कितन कर रहा है अरे तमाम भागवत को देखो आप टू एक्सट्रीम पॉइंट एक्सट्रीम तो बोला नहीं जाता क्योंकि ये भागवत जो है अपरिसीम है इसका कोई एक्सट्रीम बोला जाए तो आपका अंदर में फिनाइट भावना आ सकता है ये भी उचित नहीं अंतिम श्लोक तक एकदम भागवत का अठारह हजार श्लोक चले जाए अठारह जो श्लोक का अंतिम श्लोक में क्या बताया वो एक ही बात बताया जो अभी हम भागवत धर्म में जो संकीर्तन का बात वही नाम संकीर्तनम यो सर्व पाप प्रणा प्रणाम दुष् समनम तंग नी हरिम परम प्रणाम दुख समनम आपका जितना सारे दुख है ज्वाला अंदर में है सब को मिटा के एकदम खत्म कर देंगे जड़ से नॉट दैट ये टेम्पोररी सोल्यूशन हुआ भागवत धर्म में टेम्पोररी सोल्यूशन है नहीं भागवत धर्म में परमानेंट सोल्यूशन जिसको पकड़ा साधु गुरु वैष्णव आज जिन्होंने शरणगत हो गया बस दोनों का गुरु वैष्णव कीफा कर दिया तो हो गया और बद्र का पार लगा देगा और कोई संदेह नहीं है सो so, कृष्णदास कबीराज गोस्वामी का कहना है जो हमारा दुर्गुण हमारा जितना सारे गुणावली है आप सारे खा, खा चुका है हमारा अंदर में और पशु बुद्धि है हमारा अंदर में है तो महाभागवत वैष्णव लेकिन दैन करके हमको शिक्षा दे रहे हैं हमारा सामने भी ये विचार रहेगा महाराज देखो इतना बड़ा भगवान का निजी जन है वो अगर इतना दैन्य को पेश कर सकते हैं क्यों हम क्या अपना अभिमान को तोड़ नहीं सकते हमारा संभव नहीं है हर हालत में संभव है जब कृष्णदास कविराज गोस्वाई का परिचय किया है कृष्णदास कविराज गोस्वाई गौरंग महाप्र का पार्षद है अब एक साथ साथ ही राधा रानी का स्तूरी मंजूरी स्तुरी मंजरी राधारानी का निजी क्या उसका अंदर में क्यों दुर्गुण रह सकता है कल इसका बारे में चर्चा होगा देखोगे क्या हासी का बात है कि कैसा दैनों को पेश करते हैं लेकिन वो तो अपराखित गुणावली का खजाना है अनंत तो गुनावली कृष्ण भक्ते कृष्ण कृष्णगुण सकली संचारे कृष्ण भगवान का अनंत तो गुनावली है ऐसे तो चौसठ गुनावोली ऐसा दिखा लेकिन अनंत गुनावली है हरि अनंत हरि रूप अनंत गुण अनंत वैष्णव का भी छाबीस गुनावोली बोला गया लेकिन वैष्णव का अंदर में भी भगवान का जितना सारे गुनावली हैं सारे के सारे आ सकता है एक्सेप्ट भगवत्ता का जो कंट्रोलिंग पावर जो है आप बोलोगे भगवान का सारे गुनावली आएगा उसका मतलब तो ये है कि जीव भी रास करना शुरू कर दे नहीं इसमें कंडीशन है कृष्ण भक्ते कृष्ण गुण सकली संचारे इसमें कंडीशन ये है कृष्ण भक्त में सचमुच कृष्ण का सारे गुण आ सकता है आ सकता नहीं आ जाएगा लेकिन उसका जो भागवत्ता है उसमें जो उसमें जो ये छोड़कर अर्थात भगवान का जो ये जो गुनावली विशेष पूरा जगत को सृष्टि रक्खा पालन ये छोड़ रास आदि करना ये छोड़कर बाकी गुनावली सारे आ जाएगा भगवान का जितना सारे गुनावली इससे वैष्णवों का गुनावली का परिमाप करें ये हमारा बस का काम नहीं है लेकिन सिर्फ कृष्ण कृष्णदास को विराज स्वामी दयन्य करके जो सुंदर बताए ये हमारा शिक्षा का विषय है क्योंकि भागवत धर्म में अनुप्रवेश का जो गेट है उसमें चेकअप बहुत ज्यादा है उसमें बाहर में लिखा रह, रहता है नो एंट्री प्रॉपर सर्टिफिकेट देखें तो इसका एंट्री हो सकता बाकी दुनिया के लिए नो एंट्री लिखा रहता है बोलते थे गौड़िया मठ का गेट जो है इसमें इतना बड़ा चेकिंग है कि दुनिया का हर आदमी घुस जाए संभव नहीं भक्ति मनो ठाकुर बड़ा सावधान वाणी दिए हैं अगर देखो कि समाज में तैगियों का बेस बढ़ते जा रहा है कि जरूर समझ लेना ये कली का एक एक, एक पॉलिटिक्स है भक्तिवीन ठाकुर लिखे अगर समाज में देखो तैगी का बेस बहुत बढ़ गया तैगी का संख्या भक्तिवीन ठाकुर बताते हैं तैगी मतलब हम वास्तव तैगी जो बोलते हैं जो बाढ़ में तैगी उसका बात नहीं तो अगर तैगी का संख्या बढ़ गया तो भक्तियों ने ठकुर जोड़ू समय लो ये कौली का कोई पॉलिटिक्स है कौली समस्या हैं ये समाज में छोड़ कर समस्या प्रतिष्ठित कर देगा समस्या उसके बाद अपना फायदा लेना चाहे कोई अगर प्रेता किसी का ऊपर पूरा दबा डाल सके उसका दबा मतलब क्या हुआ पर जितना चेतना है उसका चेतना को आच्छादन कर सके तो ये पितात्ता इसका अंदर घुसेगा समझा मेरा बात एक पितात्ता दुष्ट पितात्मा हर कोई का शरीर का अंदर घुस नहीं सकता जो शुद्ध विचार है जो शास्त्र तो उसका अंदर घुसेगा नहीं क्योंकि उसका कंसियसनेस को वो आवृत नहीं कर सकता पेतात्ता भी चालू है पेतात्मा पहले देख लेगा इसका आचार आचरण घटिया है कि नहीं इसको उसका जो चेतना है उसको आच्छादन कर सके कि नहीं अगर करने में कमिया हुआ तो उसका अंदर में पिता तक घुसेगा ऐसा कली भी ऐसा है कोली भी ऐसा है इससे परीक्षित महाराज क्यों कोली को नहीं मारा इतना पावरफुल है राजा कोली को मार डालते इसका उत्तर पूछा था सन सनक जितना सारे ऋषि हैं साठ हजार ऋषि पूछे हैं, महाराज एक बात बताओ कोली को खत्म कर दे तो झमेला खत्म हो जाता इसका उत्तर दिया था ये भागवत धर्मों पर चलने वाला ये जो परीक्षित महाराज है सारंग वार भूक ये मधुमक्खी का माफिक फूलों से शायद को ले लेते हैं बाजे कुछ नहीं लेते फूलों में पॉइजन भी रहता है जानते हो नहीं जानते हैं फूलों का अंदर शायद भी है मधु भी और पैजुन भी रहता है हर आदमी के ये जान, जानकारी नहीं है फूलों के अंदर पैजन भी रहता है लेकिन फूलों के अंदर में जो पैजन है ये अल्टीमेटली फूलों के अंदर में जो शायद निकलता है इसका महिमा को कई गुना है प्रकाशित करने के लिए ये बात बताएं। है अस्व है ही है फूलों में शहद भी है और जहर भी है किसी को इंफेक्शन हो है तो बहुत कुछ हो जाता तो सारंग ही व भागवत मार्ग पर चलने वाला ये जो परीक्षित महाराज ये बहुत दूर का सोचा जे जो अप्रमत्त है उसका लिए तो कोई चिंता है नहीं जो प्रमत्त है पागल का मापिक उन्माद है उसका लिए क्या करें उसका लिए जो भी विधान दो गुरु जी का विधान तो मानते नहीं हर आदमी मानते हैं तो प्रमत्व तो आदमी के लिए हमारा पास क्या सोल्यूशन है वो तो, तो प्रमत् है मैडमैन है पागल का मापिक दौर रहे जो अप्रमत्व है उसका लिए तो मार्ग क्लियर है और कली विशेष ये तो इसका, इसका अंदर में गुणावली कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कृत्यनाद एवं कृष्णस्य से मुक्त संग परम भजत यही तो भागवत धर्म में बताया कि हर वगत हरि सं कीर्तन करो हरिकथा को चिंतन करो हरिकथा को बोलो जो सुना है वो बोलते रहो आज जो सुने नहीं हो वो सुनते रहो अनगल इसमें आपका क्या होगा ये जो प्रभाव है कली का जो प्रभाव है इससे आप मुक्त होके भगवान भगवान का चरण में जाने का रास्ता आपका खुल जाएगा कोई चिंता नहीं है विशेष कोई व्यवस्था नहीं यार पहले ही बताया था इसमें आपका कर्मकांडी आदि सांसारिक कर्तव्यों का बारे में अगर कुछ कर्तव्य छूट भी दिया है दैट फॉर यू आर नॉट रिस्पॉन्सिब उसको आपको जुमा नहीं बनने पड़ेगा भगवान बोला है आपको कोई जुमा नहीं ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया आप ये बताओ कि अंतरात्मा आपका शरण हुआ कि नहीं मामी वो शरणम बजो ये हुआ कि नहीं ये अगर हुआ तो आप चिंता आपका नहीं है टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है अनितानंद बहू भी सुंदर बताए क्या बताए अतो वह संसाराम मई लगे पूरा संसार से पार लगाने का जुमा मेरा है आप एक बार बोलो गौर बोलोगे कि नहीं गौर बोल के चिल्लाओगे कि नहीं ये बोलो आमारे किनिया लहो भजो गौर हरी बस इतना बोलने से हो जाएगा नित्यानंद बोले हम तो है तेरा ली कोई चिंता नहीं है विश्वास गुनावली का दरकार नहीं कि फलाना गुलामली चाहिए क्वालिटीज चाहिए तब तो ये हरि कर सके नॉट दैट यहां तक कि मुस्लिम भाई भी हरिभजन करे तो वो भगवान के पास पहुंच जाएगा जे भजे सही ही बरो अभक्त तो हिंसार कृष्ण भजने नहीं जात कुलादि विचार के पास सिंधु तुरक्ष पथितान पावन भ्यो वैष्णव भियो नमो नमः महाराज जी आपको थोड़ा बहुत रोशनी डालेंगे इस विषय पर